श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 121, 2 सितंबर दो डॉक्टर रुद्र तथा श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण अपने चारपाई पर बैठे हुए डॉक्टर भगवान रुद्र और मास्टर से वार्तालाप कर रहे हैं कमरे में राखाल लाटू आदि भक्त भी हैं आज बुधवार है श्रावण की अष्टमी नवमी तिथि दो सितंबर अठारह डॉक्टर ने श्री रामकृष्ण की बीमारी का कुल विवरण सुना श्री रामकृष्ण जमीन पर उतरकर डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं श्री राम देखो जी दवा नहीं सही जाती मेरी प्रकृति कुछ और है अच्छा यह तुम्हें क्या जान पड़ता है रुपया छूने पर हाथ टेढ़ा हो जाता है और अगर मैं धोती में गाठ दे दूँ तो जब तक वह खोल न दी जाए तब तक के लिए सांस बंद हो जाती है यह कहकर उन्होंने एक रुपया ले आने के लिए कहा डॉक्टर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रुपये को हाथ पर रखते ही हाथ टेढ़ा हो गया और सांस बंद हो गई रुपये को हटा लेने पर तीन बार सांस को जोर से चली तब हाथ कहीं ठीक हुआ डॉक्टर ने मास्टर से कहा एक्शन ऑन द नर्वस स्नायु के ऊपर क्रिया श्री रामकृष्ण डॉक्टर से कह रहे हैं एक अवस्था और है कुछ संचय नहीं किया जाता एक दिन मैं शम्भू मलिक के बगीचे में गया था उस समय पेट में बड़ी पीड़ा हो हो रही थी शम्भू ने कहा जरा जरा अफीम खाया कीजिए तो ठीक हो जाएगा मेरी धोती के छोर में जरा सी अफीम उसने बांध दी जब लौट आ रहा था तब फाटक के पास न जाने चक्कर आने लगा रास्ता नहीं मिल रहा था फिर जब अफीम खोलकर फेंक दी गई तब फिर ज्यों की त्यों अवस्था हो गई और मैं बगीचे में लौट आया देश में मैं आम तोड़कर लिए आ रहा था थोड़ी दूर जाने के बाद फिर चल ना सका खड़ा हो गया फिर आमों को एक गढ़े में जब रख दिया तब कहीं घर आ सका अच्छा यह क्या है डॉक्टर इसके पीछे एक शक्ति और है मन की शक्ति मरी ये कहते हैं या ईश्वर की शक्ति है और आप बतलाते हैं मन की शक्ति श्री रामकृष्ण डॉक्टर से ऐसी भी अवस्था है अगर कोई कहता है पीड़ा घट गई तो साथ ही साथ कुछ घट भी जाती है उस दिन ब्राह्मणी ने कहा आठ आना बीमारी अच्छी हो गई उसके कहने के साथ ही मैं नाचने लगा डॉक्टर का स्वभाव देखकर श्री रामकृष्ण को प्रसन्नता हुई वे डॉक्टर से कह रहे हैं तुम्हारा स्वभाव अच्छा है ज्ञान के दो लक्षण हैं स्वभाव का शांत हो जाना और अभिमान का लोप हो जाना बड़ी इन्हें पत्नी वियोग हो गया है श्री रामकृष्ण डॉक्टर से मैं कहता हूं इन तीन आकर्षणों के एकत्र होने पर ईश्वर मिलते हैं माता का बच्चे पर सती का पति पर तथा विषय मनुष्य का विषय पर जैसा आकर्षण होता है कुछ भी हो भाई मेरी यह बीमारी अच्छी कर दो डॉक्टर अब गला देखेंगे गोल बरामदे में एक कुर्सी पर श्री राम कृष्ण बैठे श्री राम कृष्ण पहले डॉक्टर सरकार की बात कह रहे हैं उसने खूब जोर से जीभ दबाई जैसे बैल की हो डॉक्टर उन्होंने इच्छा पूर्वक वैसा न किया होगा श्री राम कृष्ण नहीं ठीक ठीक जाँच करने के लिए उसने जीभ को दबाया